शब्द सुन करके जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं शब्द ज्ञान तो शब्द सुन करके किसका ज्ञान शब्द का ज्ञान शब्द ज्ञान से शब्द का ज्ञान लेना है उसके अर्थ का ज्ञान उसका अर्थ का ज्ञान को क्या कहेंगे शब्द प्रमाण कहेंगे नहीं उसके अर्थ का ज्ञान तो शब्द बोध कहते हैं ना लोक में और यहाँ की भाषा में क्या कहेंगे उसको आगम प्रमाण कहेंगे समझ गएगा हाँ आगम प्रमाण कहेंगे वैसे सामान्य दर्शनों की भाषा में उसको शब्द कहते हैं अर्थ तो का ज्ञान तो यहाँ केवल शब्द का ज्ञान लेना है जब भी कहते हैं कभी कभी कोई वक्ता उपदेश कर रहा है तो श्रोता को समझ भी नहीं आता है बोलता है हम समझ नहीं पाए आपने क्या कहा तो पहले वो क्या उसको शब्द का ज्ञान नहीं हो पाया शब्द के ज्ञान के पश्चात ही क्या होता है अर्थ का ज्ञान होता है जो शब्द ही नहीं सुन सका है उसको अर्थ का ज्ञान होगा शब्द का ज्ञान होता है स्रोत है ना अब देखेंगे तो यहाँ पर शब्द ज्ञान शब्द ज्ञानम शब्द ज्ञानम शब्द ज्ञान के पश्चात होने वाला या शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला है नब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला वस्तु सुन्य है ना? शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला कौन विकल्प वृत्ति विकल्प वृत्ति किससे उत्पन्न होती है शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाली तथा विषय रहित कैसी शब्द हाँ, ज्ञान से उत्पन्न होने वाली तथा विषय रहित वृत्ति को विकल्प कहते हैं विषय की बिना वृत्ति कैसे हो गई? तो ध्यान देना सर्वथा विषय से रहित नहीं है बल्कि शब्द के, बल्कि वाक्य को सुनकर जैसा विषय प्रतीत होता है वैसा विषय नहीं है यही मतलब है जैसे हमने क्या बताया था सिरा, राहु सिरा राहू का सिर वस्तु स्थिति से विचार करें तो वहाँ पर राहू को ही सिर कहा जाता है या राहू का सिर है कोई राहु ही सिर है राह का सिर तो नहीं है ना लेकिन इस वाक्य को सुन करके यहाँ पर विशेषण विशेष भाव प्रतीत होता है है विशेषण विशेष भाव प्रतीत होता है कि यहाँ पर शिविर भी आती है ना मतलब ये ऐसा प्रतीत होता है ना राहु का सिर की सिर जो है राहु के आश्रित है सिर राहु के आश्रित है राहु पूरे शरीर को कहते हैं और फिर उसका है जैसे कोई चैत्रस्य सिरा कहा जाए तो यहाँ पर विशेषण विशेष भाव है ना, ना। hmm? तो उस प्रकार शब्द से जैसा यहाँ पर विशेषण विशेष भाव प्रतीत होता है तो वैसा विशेषण विशेष भाव से युक्त यहाँ पर विषय है क्या तो विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय नहीं है लेकिन सिरा कहने पर कुछ बोध होता है कि नहीं होता है राहुशिला कहने पर वृत्ति होती है ना तो इस वृत्ति को क्या कहेंगे विकल्प विकल्प वृत्ति कहेंगे लेकिन जैसा लोक व्यवहार में जैसे कि चैत्रस्य शिरा इत्यादि स्थलों को सुन करके इत्यादि स्थलों को सुनने पर जो वृत्ति होती है उस वृत्ति के विषय में क्या रहता है विशेषण विशेष भाव रहता है तो राहुलशिरा इस इस शब्द को सुन कर के जो वृत्ति होगी उसके विषय में कोई विशेषण विशेष भाव है क्या वृत्ति के विषय में विशेषण विशेष भाव ये कह सकते हैं विशेषण विशेष भाव से रहित विशेषण विशेष भाव से रहित तो वस्तु को विशेष करने वाली क्या विशेषण विशेष भाव से रहित तो वस्तु को यह वृत्ति होती है न दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय के अभाव वाली क्या विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय के कैसे विषय की अभाव वाली विशेषण विशेष भाव से युक्त हाँ विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय के अभाव वाली तो विषय का अभाव का मतलब है विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय का अभाव यदि सर्वथा ही नहीं है तो उसकी आकार की वृत्ति नहीं होगी है ना ऐसा है ये मतलब हो जाएगा तो अर्थ हो तो जाएगा कि शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाली तथा विषय से रहित कैसे विषय से सहित है विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय से रहित वृत्ति विकल्प कहलाती है वृत्ति भी क्या है आपकी एक विकल्प है भाषण में देखेंगे सहना प्रमाणो परारोह सह लेना विकल्प वृत्ति प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत नहीं है क्योंकि ध्यान देंगे की जो प्रमाण वृत्ति होती है ना उसका जो है विषय विद्यमान होता है कैसा विषय विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय विद्यमान होता है घट में घट पे होने पर घट का ज्ञान पट पे होने पर पट का ज्ञान तो ये सब क्या है प्रमाण वृत्ति है।, है? है? है और उसका विशेषण विशेष भाव से युक्त विद्यमान रहता है तो इसका विषय विशेषण विशेष भाव से युक्त है क्या तो जब विषय का अभाव कहा जाए तो विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय का अभाव टीकाकार कहीं लिखेंगे की प्रमाण वृत्ति का विषय होता है और विपर्यावृत्ति का विषय नहीं होता है इसलिए विपरीय वृत्ति प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत नहीं आती है तो विषय नहीं होता है। इसका मतलब क्या विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय नहीं होता है ठीक है अब ध्यान देंगे नहीं आती है या विकल्प वृत्ति प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत नहीं आती है क्या विपरीय उपारोही ना और प्रमाण वृत्ति विपरीय वृत्ति के अंतर्गत भी नहीं आती है क्यूँकी विपरीय वृत्ति का जो विषय होता है वो कैसा होता है विपरीत कैसा होता है हाँ इसके इसमें क्या आया था ए, अतद रूप प्रतिष्ठा आया था ना mm. गे विषय से भिन्न आकार में स्थित mm. तो जो विपरीय वृत्ति होती है वह गे विषय से भिन्न आकार में स्थित होती है और विकल्प तो वृत्ति गे विषय से भिन्न आकार में स्थित नहीं है गे विषय के आकार में ही स्थित है गे विषय के आकार स्थित है इतना जरूर है की वो विशेषण विशेष भावपन में विशेषण विशेष भाव संयुक्त विषय नहीं है ना और जैसे कि गे विषय से भिन्न आकार में स्थित होती है कौन सी वृत्ति विपरीय वृत्ति तो गे विषय से भिन्न आकार में स्थित विकल्प वृत्ति है क्या इसलिए कहते हैं न विपरीय उप आरोही विकल्प वृत्ति विपरीय वृत्ति के अंतर्गत नहीं है विकल्प वृत्ति विपरीय वृत्ति के अंतर्गत नहीं है अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर बताते हैं वस्तु शून्य वस्तु से रहित होने पर भी या विषय से रहित होने पर भी विशेषण विशेष भाव से युक्त लोक प्रसिद्ध विषय है क्या इसका हाँ विशेषण लोक प्रसिद्ध विषय भिशे सभी विशेषण विशेष भाव से युक्त होते हैं तो लोक प्रसिद्ध विषय विशेषण विशेष भिशे भाव से युक्त नहीं है ना इसलिए क्या बोला विषय से रहित होने पर भी हम्म विषय से रहित होने पर भी शब्द ज्ञान की महिमा के कारण व्यवहार देखा जाता है व्यवहार ध्यान देना व्यवहार से लेना वाक व्यवहार एक तो होता है क्रियात्मक व्यवहार जैसे कि किसी वस्तु को लेना देना है ये क्रियात्मक व्यवहार है एक वाक व्यवहार है घटा अस्थि पटाअस्थि ऐसा जो वाणी से बोला जाता है ना वाक व्यवहार या शब्दात्मक व्यवहार भी इसको कहते हैं शब्द व्यवहार शब्द व्यवहार शब्दात्मक व्यवहार या वाघ व्यवहार इसको कहा जाता है तो व्यवहार देखा जाता है या व्यवहार से कैसा व्यवहार लेना है आपको यही शब्द व्यवहार वाघ व्यवहार है न ये देखा सिरा ऐसा आप बोलेंगे राहु सिरा तो व्यवहार कर रहे हैं ना वाणी से तो जो व्यवहार देखा जाता है तो व्यवहार देखा जाता है कैसे देखा जाता है शब्द ज्ञान की महिमा के कारण शब्द ज्ञान की महिमा के कारण लेकिन वैसा कोई राहू का सिरा ऐसा जैसे लोक में जैसे सिर देखे जाते हैं वैसा कुछ विषय है क्या यहाँ तो इसलिए कहते हैं वस्तु सुन्य भी की विषय का अभाव होने पर भी विषय का हाँ या विषय से रहित होने पर भी विषय रहित कौन है विकल्प वृत्ति विकल्प वृत्ति के विकल्प वृत्ति के विषय का अभाव होने पर भी विकल्प वृत्ति के विषय का अभाव होने पर भी शब्द ज्ञान की महिमा के कारण व्यवहार देखा जाता है व्यवहार देखा जाता है ठीक है तो व्यवहार देखा जाता है किस प्रकार राहुल सीधा ये वाक व्यवहार है ना और ये व्यवहार जो है ये विकल्प वृत्ति से संबंध रखने वाला व्यवहार है जैसे अयम घटा ये बोला जा रहा है ना तो किसका व्यवहार हो रहा है घट ज्ञान का अयम घटा इस प्रकार व्यवहार हो रहा है तो यहाँ पर भी ये क्या राहु राहोसिरा इस प्रकार विकल्प वृत्ति का व्यवहार हो रहा है किसका व्यवहार हो रहा है, हो रहा है? कहते हैं कि विकल्प वृत्ति का विषय न होने पर भी शब्द ज्ञान की महिमा के कारण शब्द ज्ञान की महिमा के कारण व्यवहार देखा जाता है राहोशिरा इत्यादि प्रकार से तद वो जैसे इसको उदाहरण बताते हैं हमने उदाहरण राहुल सीरा दिया ना यहाँ पर उदाहरण एक और लिखा है चैतन्यम पुरुषस्वरूपम सांख्य योग शास्त्र में आत्मा के लिए पुरुष शब्द का बोलता से प्रयोग होता है है ना असंगोह पुरुषा इस प्रकार श्रुति भी क्या कहती तो है इसको पुरुष ही कहती है तम औपनिषदम पुरुषम कि उपनिषद पृपाद्य आत्मा को मैं पूछता हूँ तो पुरुष शब्द यहाँ आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त है हर जगह या पुरुष की पुरुष शब्द अधिक आएगा इसमें सांघ शास्त्र में योग शास्त्र में आत्मा के लिए तो अब देखेंगे यहाँ पर पुरुष का स्वरूप क्या है चैतन्य तो पुरुष का स्वरूप चैतन्य है यहाँ पर चैतन्य से लेना है ज्ञान तो ज्ञान मतलब यहाँ पर चे... यहाँ पर ऐसा समझेंगे चेतना एवं चैतन्यम चेतना एव हाँ तो यहाँ पर स्वार्थ में से सकते चेतन को ही क्या कहा जाता है चैतन्य और यहाँ पर भाव में से नहीं नहीं मैंने किसने स्वार्थ में से बताया ना यदि भाव में से होता तब तो विशेषण या गुण को कहता वो किसको कहता विशेषण या गुण को कहता यदि भाव में प्रत्यय करते तो वो विशेषण या गुण को कहता तो यहाँ भाव में प्रत्यय नहीं हुआ है यहाँ पर प्रत्यय किसने हुआ है स्वार्थ नहीं तो पुरुष का स्वरूप क्या चैतन्य चैतन्य करते ध्यान ये कि सबकी शब्द आया है ना पहले है यहाँ पर ज्ञान कर, कर लो चेतन कर लो चिटी शक्ति कर लो की ज्ञान पुरुष का स्वरूप है ज्ञान पुरुष का स्वरूप है ध्यान देंगे यहाँ पर पुरुषों से भक्ति लगी हुई है हुँ? तो यहाँ पर भी क्या है की विशेषण विशेष भाव गुण गुणी भाव धर्म धर्मी भाव प्रतीत हो रहे हैं ना तो ऐसा धर्म धर्मी भाव वाला धर्म समझते है धर्म उसका जब पुरुष का तो उसका कोई विशेषण प्रतीत हो रहा है ना है? लेकिन ये जो चैतन्य पुरुष का स्वरूप है ये कोई अतृति विशेषण है या उसका स्वरूप ही है स्वरूप से अलग तो कुछ नहीं है नहीं। लेकिन जैसा विशेषण विशेष धर्म धर्मी वाहु प्रतीत होता है वैसा धर्म धर्मी वाहु वाला विषय है क्या तो इसलिए क्या बोलेंगे कि वैसे विषय से ये रहित है और इस शब्द सब, ऐसा इस शब्द का ज्ञान यदि हो जाए ना तो शब्द ज्ञान के पश्चात क्या होती है वृत्ति तो होती है ना तो शब्द ज्ञान के पश्चात शब्द ज्ञान अनुपाती ज्ञान से उत्पन्न होने वाली तथा विषय से रहित विषय से रहित वृत्ति विकल्प कहलाती है विकल्प भिशे से से है? है तो चैतन्यम पुरुष स्वरूपम इस प्रकार जो वृत्ति बनती है या इसको सुनकर जो ऐसी वृत्ति बनती है उस वृत्ति को क्या कहेंगे विकल्प आया जैसे चैतन पुरुष का स्वरूप है चेतन ये किसका उदाहरण हुआ ये विकल्प वृत्ति का इसी प्रकार की वृत्ति बनेगी अब ध्यान देना इसको समझाते हैं वास्तवी पुरुष या चिठी का अर्थ है चेतन चिट्ठी का क्या अर्थ है ना तो चिठी एव शक्ति ये भी पुरुष के अर्थ में है जब चिठी ही पुरुष है या चेतन ही पुरुष है तदा अर्थ सब अत्र के किन सजिश्चित किसके द्वारा किसको कहा जाता है मतलब किस विशेषण के द्वारा किसे विशेषित किया जाता है किस विशेषण के द्वारा किसे विशेषित किया जाता है मतलब किस विशेषण के द्वारा किसे विशेषित करना समझते हैं जैसे कोई रक्ता पटा तो वहाँ क्या अर्थ है इसका रक्त रूप वाला पट है तो यहाँ विशेषण क्या है रक्त रक्त तो मतलब रक्त रूप रक्ता कहा जाए इसका अर्थ है रक्त रूपवान पटा विशेषण क्या है रक्तरूप तो रक्त रूप विशेषण के द्वारा पट को विशेषित किया जाता है रक्त रूप विशेषण के द्वारा पट को जब तो नीलम उत्पलम है ना तो यहाँ पर नील विशेषण के द्वारा किसको विशेषित किया जाता है क्योंकि नील वर्ण किसमें है उत्पल में है, है। रक्त वर्ण किसमें है पट में है तो आधार आधे भाव विशेषण विशेष विशेश भाव है वैसा तो यहाँ सांख्य योग दर्शन के अनुसार पुरुष में नहीं है वो विंद्र है सांख्य योग दर्शन में तो यहाँ पर किसी विशेषण के द्वारा किसी को विशेषित किया जाएगा क्या विशेषण के द्वारा विशेषित करना मतलब विशेषण के द्वारा विशेषण के द्वारा विशेषण से युक्त बताना ऐसा अभिप्राय समझ लेना विशेषण के द्वारा विशेषण से या विशेषण के द्वारा किसी से युक्त बताना सुनती हो जाएंगे यदा किसी वो पुरुषा जब चेतन ही पुरुष है ज्ञानी पुरुष है सदा करते तब के तदात्र तब यहाँ पर केन करता है किस विशेषण के द्वारा केन भी विदृष्ट से किस विशेषण के द्वारा किसको विशेषित किया जाए है न ऐसा लगाना किस विशेषण के द्वारा किसको विशेषित करके कहा जाता है किस विशेषण के द्वारा किसे किस विशेषण के द्वारा किस विशेषण के द्वारा किसे विशेषित करके कहा जाता है क्या विशेष वृत्ति बहुत ही और कथन करने पर वृत्ति होती है जब कथन किया जाए ना चैतन्यम पुरुष स्वरूपम तो चित्त की वृत्ति बनती है ना तो कथन करने पे वृत्ति तो होती है लेकिन वृत्ति का विषय विशेषण विशेष भाव से है क्या तो वही है क्या विपरे और कथन करने पे वृत्ति होती है तो यहाँ जो उदाहरण दिया गया यथा चैत्र से गौ गाय है चैत्र की गाय है ना तो ऐसा सुन करके वृत्ति हुई ना आपकी तो जैसे चैत्र से इस वाक्य को सुनकर वृत्ति होती है या जैसे चैत्रस्य गौ इस प्रकार की वृत्ति होती इस प्रकार की वृत्ति कब होगी इसको सुनकर के, जैसे पटा सुन करके पटाकार वृत्ति हुई घटा सुन करके घटाकार वृत्ति हुई तो चैत्रस्य गह सुनकर के वृत्ति क्या हुई चैत्रस्य गु चैत्र की गाय ऐसा ज्ञान हुआ वाक्य को सुनकर ऐसा ज्ञान हुआ ना तो ध्यान देने चैत्रस्य गौ जैसे ऐसी वृत्ति होती है वैसे चैतन्यम पुरुष सुरूपम ऐसी भी तो वृत्ति होती है वृत्ति की समानता को लेकर ये उदाहरण है लेकिन ध्यान देंगे कि चैत्र से गौ यहाँ विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय है कि नहीं है so Еh, नहीं। Virginia, तो ये विकल्प वृत्ति का उदाहरण नहीं चैत्र से गौ ये तो प्रमाण वृत्ति का उदाहरण है तो so, दृष्टांत इसलिए दिया कि जैसे ये वृत्ति है वैसे ही क्या है चैतन्य पुरुष स्वरूप ये भी वृत्ति है वृत्ति को लेकर के उदाहरण दिया है पर विकल्प वृत्ति नहीं है ये ठीक है मतलब यह जैसे प्रमाण वृत्ति होती है वैसे विकल्प वृत्ति होती है ये बताने के लिए कहा है पंक्तिगे क्या से और कथन करने पर वृत्ति होती है जैसे चैतन्य पुरुष कहने पर वैसी वृत्ति होती है। जैसे गौ कहने पर वृत्ति होती है वैसे चैतन्य पुरुष ऐसा कहने पर भी क्या होती है वृत्ति हाँ। घटा गहने पर घट वृत्ति पटा देने पर पट तो कहने पर पट वृत्ति तो चैतन्य पुरुष स्वरूपम कहने पर उसकी आकार की वृत्ति है अच्छा यह तथा उसी प्रकार से प्रसिद्ध वस्तु धर्म वस्तु के धर्मों का जिसमें निषेध किया जाए घटपटादी में जो इसे धर्म है जो विशेषण है वो आत्मा पुरुष में है क्या तो क्या है कि वस्तु के धर्म में जिसमें प्रतिष्ठित है मतलब वस्तु के धर्मों से रहित तो वस्तु के धर्मों का अभाव वाला घटपटादी रूप जो वस्तुएं हैं उनके धर्मों का अभाव वाला कौन है पुरुष है और उस पुरुष में क्या है कोई क्रिया नहीं है कोई क्रिया नहीं है विभू होने के कारण उसमें कोई क्रिया जो परछिन्न वस्तुएं है परछिन्न वस्तु जो किसी एक स्थान में रहे दूसरे स्थान में न रहे तो प्रछिन्न वस्तु में क्रिया होती है आना जाना वगैरह क्रिया कितनी है प्रछिन्न वस्तुओं में है जो अपरचिन्न व्यापक विभू वस्तु है उसमें कुछ क्रिया हो सकती है हाँ तो वो कैसा निष्क्रिय है तो वस्तु के धर्म के अभाव वाला तथा क्रिया के अभाव वाला कौन है पुरुष है ध्यान देंगे वस्तु के धर्म से रहित तो वस्तु के धर्म के अभाव वाला कौन है तो वस्तु के धर्म के अभाव वाला पुरुष तो पुरुष का विशेषण क्या प्रतीत हो रहा है वस्तु के धर्म का अभा। नहीं अभाव वाला तो पुरुष है विशेषण क्या है अभाव वस्तु के धर्म का अभाव ये विशेषण बन गया पुरुष का तो ध्यान देंगे जैसे कि भूतले घटा यार घटवान घटवन भूतलन घट वाला भूतल है यहाँ का विशेषण क्या है तो भूतल का विशेषण घट है मतलब भूतल में जैसे घट रहता है वैसे ही उस प्रकार पुरुष के धर्म के अभाव रूप कोई विशेषण रहेगा क्या जैसे भी आप के ऊपर कोई दो किलो वजन रख दे और फिर क्या है कि उस उसको हटा दे दो किलो वजन को तो अब कुछ और अतिरिक्त तो वस्तु रह रही है क्या आपके ऊपर ध्यान देंगे अभाव को अधिकरण स्वरूप माना जाता है सांघ शास्त्र में और योग शास्त्र में भूतल में जो घटका अभाव है वो भूतल के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है भूतल में जो घटका अभाव है वो भूतल के स्वरूप से अतिरिक्त है क्या तो यहाँ पर वस्तु के धर्म का अभाव जो पुरुष में है वो पुरुष से अतिरिक्त है क्या अतिरिक्त तो नहीं है ना लेकिन सुनकर के विशेषण विशेष भाव प्रतीत होता है कि वस्तु के धर्म के अभाव वाला है वास्तु में वहाँ पर कोई विशेषण है क्या तो जैसा विशेषण विशेष भाव समझ में आता है तो वैसा वैसी वस्तु तो नहीं है ना इसलिए इसके ऐसा जो ज्ञान होगा वो भी विकल्प व्यक्ति होगा सब विज्ञान उत्पन्न तथा विषय से रहित वृत्ति विकल्प होती है मतलब जैसा विषय समझ में आता है सामान्य लोगों को वैसा नहीं है विषय किसको समझ में आता है सामान्य लोगों को जैसा विषय समझ में आता है विचारकों को वैसा समझ में नहीं आता है इसलिए वस्तु सुनने का है मतलब सामान्य लोग समझते हैं ना पुरुष का स्वरूप तो सामान्य लोगों को विषय जैसा समझ में आता है विचारकों को वैसा विषय समझ में विचारकों मतलब सामान्य लोग जैसा विषय समझते हैं विचारक वैसा विषय नहीं समझते हैं। तो है ना इसका अब ध्यान देंगे और प्रकार क्रिया के अभाव पुरुष तो क्रिया का अभाव किसमें है पुरुष में वो पुरुष के स्वरूप से, से अत है क्या क्रिया का अभाव हाँ तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा विकृत का इसका विषय जो है क्या विशेषण विशेष भाव से युक्त वस्तु नहीं है मतलब क्या है कि वस्तु के धर्म के अभाव वाली या वस्तु के धर्म से रहित तथा क्रिया से रहित पुरुष है देखेंगे स्थिति बाणा इसका अर्थ है बाण स्थित है तिष्टि बाणा बाणा तिष्टि बाणा स्थास्ती बाण स्थित होगा बाण स्थित और बाणा स्थित और बाण स्थित है तो स्थित है इसके द्वारा क्या प्रतीत हो रहा है क्रिया की निवृति क्रिया की हाँ गति निवृत्ति धातु है न? ना उससे बना है की यहाँ पर गति की निवृति बाण स्थित है मतलब बाढ़ में कोई गति नहीं।, नहीं है तो गति की निवृति किसमें है बाण। तो गति की निवृति जो बाण में है तो वो बाण के स्वरूप से कुछ अतिरिक्त है क्या गति की निवृति मतलब गति का अभाव वो बाण के स्वरूप से कुछ अतिरिक्त है क्या तो यहाँ पर भी जैसा सामान्य लोग विषय समझते हैं विचारक विचार करने पर वैसा कोई अलग विषय है क्या तो यहाँ भी विशेषण विशेष भाव वाली वस्तु नहीं है तो भी किसका उदाहरण हो जाएगा विकल्प वृत्ति का उदाहरण हो जाएगा देंगे बाना बाना इस प्रकार गति निवृतो या सप्तमी विषय अर्थ में है गति निवृतो की गति निवृत्ति विषय गति निवृत्ति विषय या गति निवृत्ति से संबंध रखने वाला धातवर्थ मात्र प्रतीत होता है गम्य थे प्रतीय थे गत्यक धातु का ज्ञान अर्थ भी होता है गत्यर्थक धातु का हाँ यहाँ पर धातु मात्र प्रतीत होता है तो यहाँ पर धातु क्या है स्था जो तिथि है ना और उसका अर्थ क्या है यहाँ पर गति की निवृत्ति गति की हाँ यहाँ पर गति निवृत्ति विषय या गति निवृत्ति से संबंध रखने वाला धातवर्थ मात्र प्रतीत होता है इसका मतलब क्या है की कोई अतिरिक्त विशेषण बाण का प्रतीत नहीं होता है बाण का कोई अतिशेषण जैसे बाणा गति तो यहाँ पर गमन क्रिया जैसे विशेषण है वैसा विशेषण तो यहाँ नहीं है ना ऐसा अच्छा तथा अनुत्पत्ति धर्म पुरुषा उसके प्रकार उत्पत्ति रूप होता है धर्म के अभाव वाला पुरुष क्या है उत्पत्ति रूप धर्म के अभाव वाला पुरुष पुरुष किस धर्म के अभाव वाला हाँ उत्पत्ति रूप धर्म के अभाव, अभाव वाला पुरुष या उत्पत्ति रूप विशेषण के अभाव वाला, अच्छा वाला हाँ। पुरुष जो वस्तु जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसका विशेषण क्या होगा उत्पत्ति है जो उत्पन्न वस्तु है घटपट उत्पन्न होते हैं उत्पन्न है उनका विशेषण क्या होगा उत्पत्ति अब उत्पन्न उत्पन्न होता है क्या तो इसका उत्पत्ति विशेषण होगा क्या तो यह क्या है अनुत्पत्ति कर उत्पत्ति का अभाव मतलब उत्पत्ति रूप धर्म के अभाव वाला पुरुष उत्पत्ति रूप विशेषण के अभाव वाला पुरुष तो उत्पत्ति रूप विशेषण का अभाव ये पुरुष के स्वरूप होगा क्या हाँ तो इस प्रकार की जो वृत्ति होती है वो भी क्या है विकल्प वृत्ति है तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अभाव अधिकरण स्वरूप है अभाव क्या है नहीं। नहीं। हाँ तो ध्यान देंगे जो विषय से रहित कहा गया है मतलब सामान्य लोग जैसा विषय समझते हैं विचारको की दृष्टि से वैसा विषय सर्वथा विषय रहित है क्या इस ध्यान देना इस बात का जरूर इस प्रकार उत्पत्ति इस प्रकार उत्पत्ति रूप विशेषण का या उत्पत्ति रूप धर्म का अभाव मात्र ज्ञात होता है अभाव मात्र न पुरुषान्वयी धर्म पुरुष में रहने वाला कोई धर्म ज्ञात नहीं होता है पुरुष में रहने वाला कोई धर्म जैसा रक्त शीत स्थूलत तो, कृषत तो ऐसा कोई धर्म ज्ञात होता है क्या हाँ उत्पत्ति रूप धर्म का अभाव मात्र ज्ञात होता है अभाव तो उसका स्वरूप ही है पुरुष का अभाव क्या उसका अभाव उसका धर्म है क्या वही है कितना पुरुषान्वय धर्म की पुरुष में रहने वाला या पुरुष से संबंध रखने वाला धर्म ज्ञात नहीं होता है तस्मात्ते उस कारण से किस कारण से कि पुरुष से संबंध रखने वाला धर्म न होने के कारण किसे अभाव को अभाव को पुरुष से अभाव को पुरुष में रहने वाला धर्म न होने के कारण क्या धर्म विकल्पिता वह धर्म विकल्पित कहा जाता है हुआ धर्मित कौन जैसे उत्पत्ति रूप धर्म कौन सा नहीं उत्पत् एक मिनट नहीं नहीं एक मिनट क्या कहूँ मैं हाँ वो धर्म से वो अभाव अभाव उत्पत्ति रूप धर्म का अभाव उत्पत्ति रूप धर्म का हाँ वह अभाव रूप धर्म विकल्पित कहा जाता है वो कैसे कहा जाता है हाँ अभाव रूप धर्म विकल्पित कहा जाता है देने अर्थ है उस धर्म के द्वारा उस विकल्पित धर्म के द्वारा व्यवहार अष्ट व्यवहार होता है इसलिए हुआ धर्म विकल्पित कहा जाता है क्या ते, क्या और उस धर्म के द्वारा व्यवहार होता है ऐसा बोला जाता है क्या अनुस्पत्ति धर्म पुरुषा ऐसा तो ध्यान देंगे विकल्प वृत्ति प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत नहीं है और विपरीय वृत्ति के अंतर्गत भी नहीं, नहीं है और इसका जो विकल्प वृत्ति का विषय नहीं है इसका मतलब है कि सामान्य लोग इसका विषय जैसा समझते हैं विचारकों की दृष्टि में वैसा विषय इतना ही मतलब है और ध्यान देंगे विपरीय वृत्ति का विषय कैसा होता है अतल प्रतिष्ठा भिन्न रूप में स्थित नहीं नहीं भिन्न रूप में स्थित वृत्ति भिन्न रूप में स्थित कौन है और विषय उसका कैसा होता है जे वस्तु जो होती है तो वृत्ति का वही विषय है या उससे भिन्न विषय है ठीक है ठीक कह रहे मतलब वृत्ति का विषय गेय वस्तु से भिन्न है और यहाँ विकल्प वृत्ति का विषय जो है गेय विषय से भिन्न नहीं। नहीं है वही विषय लेकिन सामान्य लोग जैसा समझते हैं वैसा विचार बैठाने पहुंचते हैं विषय का अच्छा अब ये ध्यान देंगे तो यहाँ जितने उदाहरण दिए गए थे वो है सभी अभेद के पर अभेद में अभेद का आरोप किया गया है में का पुरुष का स्वरूप चैतन्य है तो so, यहाँ पर चैतन्य पुरुष में अभेद है लेकिन भेद का आरोप करके कहा गया बाण स्थित है यहाँ भी क्या है गति निवृत्ति बाण का स्वरूप ही है तो so, यहाँ पर क्या है कि अभेद में भेद का आरोप करके कहा गया है ये किसका उदाहरण है सभी विकल्प वृत्ति का उसी प्रकार ध्यान देना जहाँ पर भेद में अभेद का आरोप किया जाए तो वो भी विकल्प वृत्ति का उदाहरण होता है जैसे की अग्नि के साथ जब लोहे का तारात्म हो जाता है न तो क्या कहा जाता है अयोधाती लोहा जलाता ऐसा कहा जाता है है वहां पर भेद पर अभेद आरोप किया जा रहा है ना जलाने वाली तो अग्नि है उसका लोहे से भेद है पर क्या कहा जाता है लोहा जलाता है तो वहां पर भेद है तो भेद में जब अभेद का आरोप करते हैं ना तो भी क्या है की विकल्प दृष्टि है जैसे सामान्य लोग क्या समझ सकते हैं कि लोहा जलाने वाला है क्या समझ सकते हैं लोहा और थोड़ा विचार करके यदि वही देखेगा विचारक बनकर देखेगा तो क्या लगेगा अग्नि जलाती है तो सामान्य लोग जैसा विषय समझते हैं विचारक जैसा नहीं समझता है तो वो भी विकल्प वृत्ति का उदाहरण बनेगा अच्छा तो अब ये क्या आ गया वृत्तियाँ कौन कौन है पंच प्रमाण विकल्प अब निद्रा गई निद्राग। हाँ निद्रा आ निद्रा साधक का बहुत बड़ा दुश्मन है है न कुछ समय रोज जो है छह आठ घंटे लोगों का ले लेती है रोज ले लेती है समय बर्बाद कर लेती है अर्जुन को क्या कहा गया गुडा के हाँ निद्रा जयी निद्रा जीत निद्रा को जीतने वाला निद्रा को जीतने का ये मतलब नहीं जितना चाहे उतना सो दो <laughs> निद्रा जयी का मतलब है चाहे तो सोए चाहे तो न सोए ये मतलब हुआ तो में सकता। है हाँ चाहे तो ले सकता है चाहेगा तो नहीं लेगा निद्रा जिसका ध्यान में प्रगाढ़ प्रगाढ़ है वो बहुत कम सोते हैं वो लोग और ऐसा सुना है मैंने कि जिनकी समाधि की स्थिति है उनको निद्रा की जरूरत नहीं है पूर्ण विश्राम मिल जाता है निद्रा से अच्छा विश्राम समाधि में हो जाता है ऐसा ध्यान की प्रगाढ़ा वालों की निद्रा कम होती है का मतलब मतलब सोना या तो तो निद्रा को जीतने वाला ये मतलब है निद्रा को जीत लिया है उसने क्या है कि निद्रा उसके अधीन हो गई है वो निद्रा की अधीन नहीं है इतना ही मतलब है अभी देखे ना को देखेंगे अभाव प्रत्यं अभाव प्रत्यालम्बना वृत्तिर निद्रावना हाँ ये हाँ निद्रा वृत्ति आ गयी सबसे बड़ी शत्रु है सब इसके अधीन है ना? सब इसके अधीन है इसके आगे किसी को बस नहीं चलता है अब देखेंगे अभाव अभाव से लेना है जागृत तथा स्वप्नकालिक वृत्तियों का अभाव वृत्तिया जागृत काल में होती है ना जो बाय विषय है ना तो बाय विषयों के आकार की वृत्तियाँ कब होती है जागृत अवस्था में है ना बाह विषयों के आकार की वृत्तियां होती है जागृत काल में जागृत काल में क्या है कि अंताग्रहण जो है ना बुद्धि है वो इंद्रियों के द्वारा किधर भागती है? है और क्या है में तो नहीं रहते हैं पर सूक्ष्म है में ना ये हाँ सूक्ष्म रहते हैं तो बुद्धि भिष्ट है है। रहते हैं जो सूक्ष्म में विषय है तो उनके आकार की वृक्षि कब होती है स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था में भी वृक्षि होती है तो ये बताते हैं कि अभाव से लेना है वृत्तियों का अभाव मतलब जागृत और स्वप्नकालिक जागृत और स्वप्न काल में होने वाली वृत्तियों का अभाव अभाव यहाँ पर प्रत्येक अर्थ व्याख्याकारों ने किया है कारण प्रतीयते अनियते हाँ इसके द्वारा प्रतीति होती है किसकी प्रतीति वृत्तियों के अभाव की प्रती तो प्रती अनेन, अनेन ण में प्रत्यय किया है तो इसका अर्थ कारण हो गया है प्रत्येक अर्थ प्रत्येक अर्थ हो गया यहाँ पर कारण है। तो जागृत तथा स्वप्न काल में होने वाली वृत्तियों के अभाव का कारण वृत्तियों के अभाव का ध्यान देंगे कि जब तम गुण तमो गुण अधिक हो जाता है जब तमोगुण अत्यधिक हो जाता है उस व्यक्ति को क्या हो जाती निद्रा है न वो क्या है कि काम करते करते व्यक्ति थक जाता है और उससे लाभ भी निद्रा से होता है क्या जिस शरीर इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं सबको विश्राम मिल जाता है शरीर इंद्रिय सबको क्या मिल जाता है ये लाभ भी हो जाता है तो जब ये क्या है की शरीर इंद्रिय कार्य करते करते थक जाती है तो थकने का कारण है की तमोगुण बढ़ने लगता है न? तो तमोगुण की वृद्धि के कारण क्या हो जाती निद्रा तो जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो ये वृद्धियाँ जागृत कालिक और सूक्ष्मकालिक नहीं हो पाती है तो जागृत कालिक तथा कालिक वृत्तियों के अभाव का कारण है। क्या होगा बोलो तमोगुण क्या होगा तमोगुण है ना तमोगुण कह लो और तमोगुण को कह लो या कह लो तमोगुण रूप ज्ञान पंक्ति लगाएंगे कालिक तथा कालिक वृत्तियों के अभाव के कारण को विषय करने वाली अभाव के कारण को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है और उसके अभाव का कारण कौन सा गुण है हाँ तो जागृत जागृतकालिक तथा स्वप्नकालिक वृत्तियों के अभाव के कारण को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है सुनि नहीं नहीं यहाँ पर सुसुप्ति स्वयं एक वृत्ति है लेकिन जागृत उस समय जागृत जागृतकालिक और स्वप्नकालिक वृत्तियाँ नहीं है तो सुसुप्ति स्वयं एक वृत्ति है ध्यान में ना या वृत्ति निरोधा इसके बाद क्या सूत्र था और आगे और आगे ब्रत्तिया ब्रत्तिया हाँ तो वृत्ति का प्रसंग चल रहा है और प्रमान, प्रमान, तो वृत्ति का प्रसंग चल रहा है और फिर भी भाष्यकार ने देखो नहीं सूत्रकार ने निद्रा के साथ वृत्ति शब्द का प्रयोग कर दिया यदि वृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं करते तो भी वृत्ति का प्रसन्न चला ही आ रहा है प्रमाण विपर्य विकल्प ये सभी वृत्तियां ही है ना और यह यहाँ पर पुनः वृत्ति शब्द का प्रयोग कर दिया जिससे कोई किसी को भ्रम न हो जाए तो निद्रा वृत्ति नहीं है है ना निद्रा स्वयं एक वृत्ति है अच्छा और जागृत कालिक तथा स्वप्नकालिक वृत्तियों के अभाव का कारण वृत्तियों के, के कारण कौन है समोह तो वृत्तियों के अभाव के कारण को विषय करने वाली वृत्ति क्या है निद्रा है भाष्य के बाद याद दिलाएंगे तो एक बार सूत्र का और करेंगे ठीक है अब ये अर्थ कर दिया है फिर मिलाकर करेंगे अच्छा गया गया। जी गया गया गया गया देखो देखो लगाइए जितना समझ में आया नहीं तो भाष्य पढ़ा कर एक बार और अर्थ कर देंगे है ना शब्दार्थ देख लीजिये अभाव से लेना है वृत्तियों का अभाव कैसी वृत्तिया स्वप्न में स्वप्नकालिक का और हाँ जागृतकालिक का और स्वप्नकालिक वृत्तियों का अभाव और उन अभाव का कारण क्या है तमो गुण अभाव का कारण क्या है तमो गुण तमोगुण को विषय करने वाली वृत्ति क्या है निद्रा है जैसे ऐसे समझेंगे ना कि मैंने कुछ नहीं जाना जागने पर वृत्ति क्या स्मरण करता है मैंने मैंने कुछ नहीं जाना मैं सुख से होया मैं कुछ भी नहीं जान पाया मैं कुछ भी नहीं जान पाया तो इससे क्या मालूम होता है की उसमें अज्ञान था क्या था है ना तो वो अज्ञान ने ऐसा समझ गए कि जागने पर वृत्ति ऐसा स्मरण करता है कि मैंने कुछ नहीं जाना मैंने कुछ नहीं जाना ध्यान देंगे आप कि जो स्मृति होती है स्मृति बिना अनुभव के नहीं होती जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको इसका स्मरण आएगा स्मरण आता है तो स्मरण के बल पर क्या मानना पड़ेगा की आपको अनुभव अवश्य हुआ है जिस वस्तु का अनुभव नहीं होगा उसका स्मरण आएगा क्या तो स्मरण के बल पर क्या मानना पड़ता है कि हमको इसका अनुभव हुआ था? तो जागने पर क्या स्मरण होता है कि मैंने मैंने कुछ नहीं जाना मैंने नहीं। ऐसा स्मरण होता है ना तो इसका मतलब है कि किसका अनुभव किया था आपने अज्ञान का कुछ नहीं जानने का अनुभव हुआ आपको कुछ नहीं अज्ञान का अनुभव हुआ है और वो अज्ञान का अनुभव फिर अनुभव किस समय का मानना पड़ेगा वो निद्रा का निद्रा निद्रा काल का ही होगा ना तो ये क्या है कि कालिक और कालिक वृत्तियों के अभाव वृत्तियों का अभाव तमोगुण या अज्ञान नहीं कालिक तथा तो कालिक वृत्तियों के अभाव और अभाव का कारण वृत्तियों के अभाव का कारण कौन है तमोगुण अथवा अज्ञान तमोगुण अथवा तो उसको विषय करने वाली वृत्ति क्या है निद्रा है तमोगुण अथवा अज्ञान को विषय करने वाली वृत्ति क्या है इतना लगा और हम एक बार और बोलेंगे क्योंकि यहाँ तीन प्रकार की निद्रा भाष्यकार में कही है तो तीनों से संबंधित जोड़ करके अर्थ करेंगे अभी तो एक से हुआ है केवल है ना एक से हुआ है फिर एक बार हम अर्थ करेंगे इसका। या अज्ञान को विषय करने वाली निद्रा है मैं कुछ नहीं जाना ऐसा अब ध्यान देंगे साचा संप्रबोध प्रत्यो प्रत्यवर साथ प्रत्यय विशेषाहचा प्रत्यय विशेषा क्या सा प्रत्यय विशेषा सा लेना निद्रा और प्रत्यय विशेषा का अर्थ है वृत्ति विशेष ज्ञान विशेष और वह निद्रा वृत्ति विशेष है निद्रा क्या है हाँ वृत्ति विशेष है वृत्ति विशेष है ये कैसे मालूम हुआ तो हेतु है संप्रबोध प्रत्यवर संप्रबोध का अर्थ है जागृत होने पर जागने पर और प्रत्यवर सात का अर्थ है स्मरण होने से प्रत्यो मसाद क्या अर्थ है स्मरण होने से क्या सा और निद्रा प्रत्यय विशेष है क्योंकि जागने पर स्मरण होता है जागने पर तो जागने पर स्मरण होता है इसलिए निद्रा को क्या मानना पड़ेगा वृत्ति ध्यान देंगे जैसे कि इस डिब्बे का ज्ञान हुआ या डिब्बा के आकार की वृत्ति हुई तो इसका क्या आएगा स्मरण तो स्मरण से क्या मानना पड़ेगा कि पूर्व में पूर्व में अनुभव हुआ था या पूर्व में ज्ञान हुआ था पूर्व में वृत्ति होगी अनुभव के अनुसार ही स्मरण होता है स्मरण के बल पर मानना पड़ता है पहले अनुभव हुआ था या पहले वृत्ति हुई थी पहले क्या हुई थी वृत्ति तो प्रत्यक अर्थ है ज्ञान अनुभव वृत्ति कुछ कर लेना है ना प्रत्यय ज्ञान अनुभव या आ, अब ध्यान देंगे और जागने पर जाग एक मिनट नहीं नहीं दोबारा लगाना अच्छा और निद्रा प्रत्यय विशेष है निद्रा क्या है ठीक है मतलब वृत्ति विशेष है ज्ञान विशेष है या अनुभव विशेष है से लेंगे ना और निद्रा क्या है वृत्ति विशेष है या ज्ञान विशेष है क्योंकि जागने पर स्मरण होता है जागने पर स्मरण होता है तो स्मरण क्या होगा कि बिना वृत्ति के बिना अनुभव के नहीं होगा और स्मरण होने से क्या मालूम होता है पहले अनुभव हुआ था या पहले वृत्ति हुई थी वो वृत्ति कौन सी है निद्रा वृत्ति है कौन सी वृत्ति है अब देखो यहाँ पर कैसे वह उदाहरण से समझो इसको कथम मतलब इसको कैसे तो उदाहरण से समझाते हैं सुखम अहम अस्वाक्षम मैं सुख से सोया लोग बोलते हैं मैं तो खूब आराम से सोया और कुछ नहीं ना खूब आराम से सोया और कुछ <स्वाँ> हाँ तो यहाँ इसको समझेंगे अहम सुखम अस्वास्तम कि मैं सुख पूर्वक सोया मैं सुख से सोया ये जागने पर स्मरण हुआ जागने पर क्या हुआ स्मरण हुआ अब ध्यान देंगे की जो स्मरण है ये बिना अंधों के होगा अब ध्यान देना कि ये जो अनुभव है ये कब का है दे था दे। आ, था? हाँ। तो ये जो जागने पर जो स्मरण होता है मैं सुख से सोया स्मरण बिना अनुभव के नहीं, नहीं हो सकता इसका मतलब पहले अनुभव हुआ है पहले क्या हुआ है अनुभव हुआ है पहले वृत्ति हुई है वो कौन सी वृत्ति है निद्रा वृत्ति है या निद्रारूप ही अनुभव है निद्रारूप ही अनुभव है अब ध्यान देना मैं सुख सोया तो सुख जो है ना सुख क्या है तो ऐसा मानते हैं कि जो आत्मरूप सुख है ना तो, तो आत्मरूप सुख का अनुभव उस समय मानते हैं कि तो कोई विशेष सुख तो उस समय नहीं होता है ना सुख तो की काल में और कोई क्या होता है विशेष सुख तो नहीं हो सकता है तो आत्मरूप सुख का ही अनुभव वहां पर मानते हैं ऐसा है इसके स्मरण इस के बल पर क्या मानते हैं आत्मरूप सुख का अनुभव मानते हैं वहां पर ऐसा तो निद्रावृत्ति का विषय बन गया अब हम सूत्रार्थ एक बार और करेंगे पूरा भाष्य पढ़ाने के लिए क्योंकि तीनों प्रकार की निद्रा के साथ संबंध जोड़ना है सूत्र था अभी तो एक तमसी निद्रा को लेकर संबंध जोड़ना अर्थ किया था उस समय की मैं सुख से सोया ऐसा स्मरण होता है तो स्मरण के बल पर क्या मानना पड़ेगा पहले अनुभव हुआ है अनुभव किम है निद्रा रूख निद्रा रूख है हाँ मैं अच्छा में मना प्रसन्न मेरा मन प्रसन्न है जागने पर लगता है ना कभी खूब प्रसन्न है प्रज्ञाम ने विसार्दी करोती मेरी बुद्धि को निर्मल कर रहा है मेरी बुद्धि को विसारदी ये दो पद हैं एक में युक्त होकर के नहीं लिखने चाहिए क्योंकि ते ते करोती क्या है? आपका विशार्जी क्या चुवी प्रत्यांत शब्द है ना तो एक चुवी प्रत्यांत सुबंध है एक तिगंत पद है परस्पर पर में समास नहीं हो सकता है तो भिन्दु पद ही अलग अलग एक जोड़कर नहीं लिखना चाहिए तिगंत का सुगंध के समास नहीं होता है ये मतलब अब ध्यान देंगे सुगंत सुबंत छुपा कह रहा है ना का सुगंध या होता है तो मेरी बुद्धि को निर्मल कर रहा है मेरी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है तो ऐसा जो क्या होता है इस स्मरण होता है इस स्मरण के बल पर क्या सिद्ध होता है अनुभव या वृत्ति वो क्या है निद्रारूप अनुभव या निद्रारूप वृत्ति सिद्ध होती है ओम पूर्णम पूर्ण पूर्णा पूर्णम पूर्ण पूर्ण माय पूर्ण दो दिन में फिर